विचार चल रहा है सन्निकर्षों का कौन से सन्निकर्ष से किस प्रकार के पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है उसे छह सन्निकर्ष हैं उन छह सन्निकर्षों को आपने कल देखा है संक्षेप में और इन सन्निकर्षो से जन्य जो कार्य है ज्ञान और सन्निकर्ष क्या है कारण कार्य और कारण का बीच का संबंध भी आपने देखा वृत्ति लौकिक विषयता संबंध सही हुआ करता है कहीं द्रव्य वृत्ति का दिया कि द्रवी विषय है कहीं द्रव्यनिष्ठ जाति या द्रव्यनिष्ठ कर्म या द्रव्यनिष्ठ सामान तद वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंध है ना कहीं द्रव्य संवेद कहीं द्रव्य संवेद संवेद वृत्ति जो लौकिक विषयता संबंधा देखा तो ये संबंध कार्य कारण भाव को लेकर के बताया गया तो चाक्षुष में घटाया पहले उन्होंने और प्रत्यक्ष में भी घटा चुके थे है ना द्रव्य संवेद वृत्ति लौकिक प्रत्यक्षम विषय संबंधे नवाच प्रत्यक्ष प्रति तक सम्वाय सहेतुता द्रवी संवेद जाती, संवेद पुष्प शीतत्वादि, जाति वृत्ति लौकिक विषय संबंधे न स्पाशण प्रत्यक्ष है तक संयुक्त हेतुता यहाँ तक हुई थी ना न्यायोधि में न्यायबोधनी तृत संज्ञा सैतालीस में उसमें पांच पंक्तियां लगभग हो चुकी हैं, पांच ही पंक्ति का आधा है एवं आत्म वृत्ति लौकिक विषयता संबंध है न मानस प्रत्यक्ष है यहाँ भी कोई शब्द न्याय नहीं दिया कहीं भी आगे नहीं दे रहे हैं कहीं समझना पड़ेगा उसको वृत्ति लौकिक विषयता संबंध ने सब जगह जोड़ना भले बताया नहीं है आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होने पर कह दिया सीधे सीधे मैंने आत्मवृत्ति लौकिक विषयता संबंध से आत्मा का मानस प्रत्यक्ष में क्या है मना संयोगस्य हेतुता मन का संयोग निकर्ष कारण मन का संयोग निकर्ष क्या है कारण होता है आत्मनसोग जब होता है तब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है जब अन्य विषयों को लेकर के मन जाता है तब तत्त्व विषय का प्रत्यक्ष होगा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होगा आत्मा का मन संयोग तो प्रत्येक ज्ञान में हो रहा है घटक ज्ञान में जब होगा तब भी आत्मन संयोग है पटक ज्ञान हो रहा है तो भी आत्मन संयोग है प्रत्येक ज्ञान में आत्मनसोग होता है लेकिन प्रत्येक ज्ञान के साथ आपको आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता किंतु जब सुख को लेकर आप आत्मा में सुख का प्रत्यक्ष करेंगे मानस प्रत्यक्ष अहम सुखी अहम सुखी अर्थवा सुखवान अयम आत्मा सुखात्मक गुण वाला या आत्मा है ऐसा आपने अनुभव किया इस अनुभव में क्या हो रहा है आत्मा विषय हो गया तो मार ये श मानस प्रत्यक्ष में आत्मा जो विषय हो रहा हो तो आत्मवृत्ति लौकिक विषय का संबंध से आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होने में आत्मान संयोग ही कारण सभी को होता है ये समस्या क्या है हमेशा विशेष आत्मा का ही अनुभव होता है निर्विशेष आत्मा का अनुभव सुखी बोल रहे हो अपने अंदर सुख अनुभव कर रहे हो सो कर तो बड़ा मजे में से बड़ा आनंद का अनुभव हुआ ना आनंदवान कौन है आत्मा है आनंद अनुभूति आनंद आत्मा का भी अनुभूति हो गया लेकिन समस्या है हम आनंद आनंद लूट लेते हैं आत्मा को छोड़ देते हैं आनंद को गुण रूप में अनुभव करते हैं ये भी एक समस्या विषयानंद जैसे हुआ जब बाईक को जिस खाने में आनंद विषयानंद है ना वो उस विषयानंद के समान आत्मा का स्वरूप आनंद को भी हम एक विषय रूप में ही ग्रहण करते हैं यदि उस समय आनंद का स्वरूपत्व ग्रहण कर लेते तो मुक्ति होता इसे कई लोग कहते सोना ही मुक्ति है <laughs> लेकिन मुक्ति जरूर है यदि उस आनंद को आप स्वरूपत्व अनुभव करते हैं तो लेकिन आनंद को परिचन्न हम अनुभव करते स्वरूपत्व अनुभव नहीं करते इस पंच आनंद प्रकरण आया है ना पंचदशी में दिशानंद विद्यानंद योगानंद प्रकरण है तो स्वरूप आनंद का अनुभूति होना और एक परिचि आनंद रूप में अनुभव होना उसी चीज को ग्रहण करना दोनों में बहुत अंतर है परिचिनत्व ने किसी वस्तु को हमने ग्रहण किया तो बंधन होगा स्वरूपत्व तो ग्रहण करेंगे तो मुक्ति होगी इसलिए आत्मा का मानस प्रत्यक्ष मनुग कारण है और मन संयुक्त तो प्रत्येक के साथ प्रत्येक ज्ञान आत्मा में पैदा हो रहा है आत्मा का प्रत्येक ज्ञान के साथ प्रत्यक्षण के बावजूद भी हम विषयों को जान पाते हैं और आत्मा को ग्रहण नहीं करते उपनिषद में प्रतिबोध विदितम मना प्रतिबोध विदितम प्रत्येक बोध के साथ विदित भी आविदित्य सारे इसे इनका कहना है कि देखो आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होने में अर्थात आत्मवृत्ति लौकिक विषय रूपी विषय का मानस में संयोगी कारण होता है इसी प्रकार आत्मा में संवाय दुख इच्छा समवाद प्रेत धर्म संस्कार वासना इत्यादि गुणों का यदि हम मानस प्रतिष्ठ करना चाहेंगे तो आत्मसंवेद सुखादि मानस प्रत्यक्षादियों का मानस प्रतिष्ठ करना है तो क्या होता है मन संयुक्त समवाय से हितुता मन से सहित समवाय से निकर्ष कारण होता है मन संयुक्त समवाय से हितुता नीचे चले गया मानस से आप मानस प्रत्यक्ष है मन सहुक्त समय से हितुता आप उसे नीचे वाला लाइन में चले गए कैसे होता है ये सारी बातें आप देखिए आत्मा है आत्मा के साथ मन का संयोग हुआ मन का आत्मा के साथ संयोग हो गया तब तो आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है तो मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष होने में संयोग से निकष्ट हो गया कारण हो गया संयोग से निकट कारण क्यों कारण और कार्य एक जगह होना चाहिए कारण और कार्य अवेक पूर्वा होकर के एक अधिकरण होना चाहिए मनो का है आता में ज्ञान का है आत्मा का वो भी आत्मा नहीं ज्ञान का है इस आत्मा का ज्ञान वो भी आत्मा में है और सो भी आत्मा में है मन का होता है। एक अधिकरण आत्मा में आत्मज्ञान भी है और मनसोग भी है यानी दोनों ही आत्मा में ही है अत्य उस ज्ञान तो का मानस प्रत्यक्ष होने में मनस्योग क्या हो गया कारण हो गया अब आत्मा में रहने वाला सुखारी में जाओ आत्मा है आत्मा में सुख है इस सुख का प्रत्यक्ष होना है सुख का प्रदर्शन मन से कैसे करेंगे क्योंकि मन का संबंध हो आत्मा के साथ वह संयोग संबंध है और इस आत्मा में सुख संवाय संबंध से है कारण रहा यहां पे कार्य हुआ हो गया लेकिन ये कार्यकरण कैसे बनेगा का सुख और सन्निकष एक साथ होना चाहिए क्या करते हैं इसको मन को यहां ले आएंगे मन को सुख के पास पहुंचाना है मन को मन को सुख के पास पहुंचाना है तभी मन सुख को ग्रहण करेगा ना मन यदि सुख को ग्रहण करेगा तो मन का संबंध होना पड़ेगा सुख के साथ इन मन का संबंध आत्मा के साथ हो सकता है सुख के साथ कैसे होगा सुख तो गुण है तो क्या करेंगे हम उसके लिए संयुक्त को करो? बोलेंगे संयुक्त शब्द से कहेंगे मन सुख में कैसे पहुंच रहा है संयुक्त समवाय से निकल सकते संयुक्त संवाय से निकट से।, से मन का संबंध हो गया सुख के साथ पहले मन का संयोग हो गया आत्मा के साथ और आत्मा में सुख रह रहा है समवाय संबंध से इसे वहां मन जो उस आत्मा के साथ संयुक्त है वो इसी संवाय के द्वारा सुख को ग्रहण करता है इसलिए सुख प्रत्यक्ष है सुख का ज्ञान हुआ वह ज्ञान आत्मा में है उसी आत्मा में सुख है और सुख के साथ मन का संयोग हुआ ठीक और तो कैसे हो रहा है मन का संयोग पहले आत्मा के साथ संयुक्त होता है फिर सुख के साथ मन संबंध करता है वो है संवाद तब इस आत्मा में सुख का ज्ञान पैदा होता तब आत्मा में सुख का ज्ञान पैदा होता है तो मन संयुक्त समवाय मन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से आत्मा में समवेत मैंने समवाय समन से रहने वाले सुख का सुख का प्रत्यक्षता इसलिए आत्मा में संवेद सुखादि का मानस प्रत्यक्ष सुख ज्ञान के मानस प्रत्यक्ष में क्या हुआ कदे मन संयुक्त संवाय समवायिक में कारण था जब पहले आपने घट को देखा था उसको देखेंगे समझ में आएगा हो गया इसे देखिए पहले भी आपने देखा था चक्षु था चक्षु का हो गया घट के साथ संयोग से और इस घट में क्या है रूप है।, है ना इसका प्रत्यक्ष क्या किया आपने मन के शहर के साथ समझ जोड़ने के लिए आपने कहा संयुक्त समवाय है ना घट से चक्षु का के साथ संयोग है संयुक्त हो गया है संयुक्त होने के बाद उस घट में क्या है? रूप की समझ रहता है संवाय समझ रहता है इसे संयुक्त संवाय से से घट में रहने वाला गुण को आपने ग्रहण किया था है ना अब उस रूपत्व क्या है रूपत्व जाति वो रूप में समझ रहेगा संवाय सम्बन्ध से इसे इस रूपत्व का प्रत्यक्ष करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा चक्षु का रूपत्व लाने के लिए पड़ेगा संयुक्त तो संयुक्त तो हो गया का घट के साथ उसमें घट सा, सा, में संवेद कौन है रूप संवेद और उस रूप में रूपत्विकना तो संयोग रूप का प्रतिष्ठ करना है तो संयुक्त संवाय से निकर्ष रूपत्व का प्रतिष्ठा है तो संयुक्त संवेद है ना इसी प्रकार में लिख रहा हूं यहां चक्षु के जगह पर मना घट के जगह पर आत्मा आत्मा में सुख सुख में सुखत्व जाति कोई अंतर नहीं है केवल हिंदी बदल गया विषय बदल गया सन्निकर्ष वही रहा आत्मा का प्रत्यक्ष करना है तो संयोग सन्निकर्ष सुख का प्रत्यक्ष करना है संयुक्त संयुक्त सनिकर्ष सुव जाति का करना है तो संयुक्त समय संवाद। क्योंकि एक दूसरे में जो है संयोग है संवाय है जो जैसा रह रहा है और गहराई में जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे के सनिकर्ष और जुड़ते जाता है इससे और आगे कुछ नहीं रहता यही इसलिए तो हो गया तीन में इसलिए आगे कह देखिए आत्म संवेद संवेद सुखत्व आत्मा है उसमें संवेद कौन है सुख उसमें संवेद कौन है सुखत्व सुखत्वादि का आत्म संवेद सुख है उसमें संवेद कौन है सुखत्व आत्मसंवेद संवेद कौन है सुखत्व आदि का मानस प्रत्यक्ष है मन प्र संयुक्त संवेद सम्वेद का मन का संयुक्त संवेद समवाय स निकर्ष ये तो बनेगा यह रोज आप लोगों को अनुभव में आ रहा है इन्हें मालूम नहीं ये कैसे हो रहा है रोज दिन रात अनुभव कर रहे विभिन्न विषयों का ज्ञान हो रहा है आत्मा ज्ञान लगातार होते ही रहता है दिन रात चल रहा है लेकिन कैसे उत्पन्न हो रहा है कभी ध्यान नहीं दिया है कोई प्रक्रिया बता रहे हैं किस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान आपके अंदर विभिन्न विषयों का जाति का होता है तो कैसे होता है गुण का होता है तो कैसे होता है द्रव्य का होता है तो कैसे होता है ये क्या है तो क्या है द्रव्य तो द्रव्य में रहने रूप क्या है गुण और रूपत्व क्या है जाति द्रव्य द्रव्य में रहने वाला गुण जैसा होता वैसे ही द्रव्य में रहने वाला कर्म ध्रव्य में रहने वाला जाति इनका भी सही समय सही संगा इसका रूप दृष्टान कर्म के लिए क्या है गमनात्मक और जाति के लिए घटत्व जाति इन तीनों में रूप हो चाहे इस घट में रहता हो गमन क्रिया हो या घट में रहने वाली घटक तीनों समय समय से रहते हैं घट में घट रूप भी समय समन से घट में जो क्रिया होती है वो क्रिया भी समय समन से घट में जो घटत तो जाती है वह भी समय सम्बन्द इसे घट में रहने वाला गुण हो चाहे कर्म हो चाहे जाति हो तीनों के प्रदेश के प्रति संयुक्त समाज से, से निकस होगा और उस रूप में रहने वाले रूपत्व में जाएंगे गुण में रहने वाला जो जाति है कर्म में रहने वाला जाति है और जाति में जाति होता नहीं जैसे रूपत्व हो गया गमनत्व इन दोनों के प्रति संयुक्त सम्वेद समा गमन में गमनत्व रहेगा रूप में रूपत्व रहेगा एन घटत्व में घटतत्व नहीं होता इसलिए उसको छोड़ना इन दो के प्रति क्या होगा संयुक्त संवेद समय और सकल द्रव्यंग के प्रति संयुक्त समेत यह हो गया आत्म तो संवेद सकत्व संवे तो मानस प्रत्यक्ष मनुष्य भी संवेद समय से रसन ग्रहण इन रसनेन्द्र ग्राणी में क्या करता है ये तो तीन विषयों के लिए ऐसे है मन चक्ष इंद्रिय हो गई ये तीनों इंद्रियों में यही प्रक्रिया है इंद्रियों में यही प्रक्रिया होगी ती कि यही तीन इंद्रिय हैं जो द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं द्रविगत गुण कर्म जाति का प्रत्यक्ष करते हैं और गुणगत जाति कर्मगत जाति का भी प्रत्यक्ष करते हैं ये तीन इंद्रियों की चर्चा हो गई अवरा रसनेन्द्रिय और ग्रहण ये तो द्रव्य का प्रतिष्ठ करते नहीं द्रव्य के जैसे संबंध होता है अब जबान के ऊपर लड्डू का संयोग ना हो उस लड्डू की मिठास जो रस कैसे संबंध होगा ये विचित्रता है देखिए रसनेन्द्रीय के साथ द्रव्य का संयोग तो होता है लेकिन उस द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं करता यह तो आंक देख के बोल रहा है कि लड्डू है नहीं तो केवल मीठा है बोलेगा रशन बोलेगा तो क्या बोलेगा रश्मिंद्र केवल उसका मिठास का अनुभव करता है उसको पता नहीं किसका मिठास लड्डू का है कि रसगुल्ला का है पता नहीं ये तो आंकड़े पहले देख लिया इसलिए बोल रहा है लड्डू का यह अंधा हो तो पहले परोसने वो लड्डू में दे रहा हूं कितना लड्डू दो तो उसको खाया तो पता चलो ये इसको लड्डू बोलते हो मीठा होता है उसको शब्द से लड्डू का ज्ञान हुआ रसनेन्द्र बेचारा द्रव्य का बोध कराने वही का का रस प्रत्यक्ष होता है और रस का विव्य में उस द्रव्य का प्रतिशोन करेगा कैसे आएगा कैसे पहले में बिना का, आप नहीं बोल सकते हैं कि किस चीज का रस है, आप कोई चड़ी बुटियों की दवाई बना के हम दे दें। आप बता सकेंगे इसमें कौन सी कौन सी चड़ी बूटी है क्यों नहीं बता सकते क्योंकि पहले आपने कभी देखा नहीं कभी बनाया नहीं तो इसीलिए सारी चीज रस में विशेषता ये रसनेन्द्रीय का और घृण इंद्र का भी यही मामला है इसलिए उन दोनों के अलग बात कहेंगे वहां संयुक्त से निकर्ष चीज रहेगा ही नहीं वहां सीधा संयुक्त समवाय से निकर्ष होगा घृण और है यदि इन दोनों इंद्रियों के साथ द्रवित्व तो आया घुसा परमाणु अंदर में परमाणु का संयुक्त हो गया है इन फिर भी किसका परमाणु है या परमाणु है या ध्रुणुक है क्या है यह ग्रहण इंद्र नहीं बता सकता किंतु उसमें रहने वाला गंध है उसको ग्रहण करता तो ग्राणींद्र से रश्र से पहले प्रमाणवादी दुणुक आदि कोई भी संबंध हुआ है ना? निसमे रस है वह द्रणुक का संयोग हो गया। उस में दंध है यहा रस ये कौन सा दुड़क जिसको पता नहीं पिछले मैं दुड़ुक लिख रहा हूं जानो जान। तो कुछ गलतों नहीं लिखायान्द्र को पता नहीं है ये गुलाब का दुड़ुक है ये चमेली का दिणुक है कि किस फूल का दिणों गए यह घृण को पता नहीं इसमें से रस को पता नहीं किसका दुड़ो के लड्डू का है कि रसगुल्ला का है कि गुलाब जामुन का है कि किसका है उसको इतना पता है कोई दुणुक आ गया हमारे नाक में घुस गया है रस को पता है कोई दृणुक आकर या टकराया है और उसने क्या किया उस दुणुक में रस को पकड़ा या उस में रहने गंध को पकड़ा अत यह है संयोग भले ही इसका ज्ञान न हो इसका ज्ञान हो नहीं रहा है संयोग तो है फिर यह क्या है उसमें समवाय है इसे ज्ञाण्र से जब गंध प्रत्यक्ष होता है तो क्या मानना पड़ेगा संयुक्त समवाय और इस गंध में गंधत्व है या रसत्व है उसके प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेक्त और समवाह क्योंकि गंध गंधत्व रसम रसत्व जो है पुनः समवाय से निकर्ष रहता है समय समझ रहता है इसलिए कार्य देखिए रसन घ्राहु रसगंध तदगत जाति ग्राहकत्वना द्वितीय तृतीय सन्निकर्ष और रेवत प्रहित रसनेन्द्रिय और घृणेन्द्र के द्वारा रस अथवा गंध का प्रत्यक्ष करने में उनमें रहने वाले रसत्व गंधत्व जाति का प्रत्यक्ष करने में दूसरा और तीसरा दूसरा मैं संयुक्त संवाय तीसरा मैंने संयुक्त संवाय पहला वाला कौन था संयोग उसको छोड़ दिया द्वितीय तृतीय निकर्ष और हेतुता इनके प्रत्यक्ष में वे ही कारण माने जाएंगे संयोग सन्निकर्ष का कोई काम यहां नहीं है अब इंद्रिय में तो और भी विलक्षण है श्रोत इंद्रिय में और विलक्षण है उसकी ओर जा रहे हैं श्रवण्रिय आकाश रूपत्व ठीक है अब श्रवण्रिय में आई है श्रवण इंद्र क्या है तो चमड़ा इसके अंदर एक होता है कुछ कुछ होता है क्या होता एक है एक आकाश विशेष है श्रोत इंद्रिय कर्णसकुली श्रोते कर्ण ये कैसा है जिलेबी के आकार में सस्कुली मने संस्कृत में जिलेबी करणसुली से अवच्छिन्न आकाश जैसे घट घटावचिन आकाश गढ़े के भीतर का जो खाली जगह उसका नाम गढ़ाव छिन्ह आकाश मठ है मठाव छिन्ह आकाश इसका कर्ण शुल इसण शीवन जो आकाश है अंदर में उस आकाश का ही नाम श्रोत्र है और कोई अलग श्रोत इंद्र नाम का चीज नहीं है यहां पर सब अंतर था आपने देखा पहले पुनः स्त्री प्रत्येक में पृथ्वी में जल में तेज में वायु संघ क्या बोला था इन सब का कार्य होता है और कार्य तीन प्रकार का होता है नित्यम अनित्यम नित्यम परमाणु रूपा अनित्यम कार्य रूपा पुनः शरीर इंद्रिय विषय भेदा है ना पृथ्वी का भी कार्यभूत इंद्रिय होता है जल का भी कार्यात्मक इंद्रिय अलग है व्यापक जल अलग है और कार्य रूपा जल रसनेन्द्र नाम के अंदर है जीवा जीवाप इंद्रिय इंद्रिय है कार्य रूपा इंद्रिय दृणुक साइज का होता है ज्यादा बड़ा नहीं मोटा लंबा चौड़ा वो छोटा द्रणुक साइज का कार्यात्मक घना दृणुक रूप मानना पड़ेगा तो नहीं परमाणु रूप नहीं मान सकते इंद्रियों को इंद्रियों का साइज दृणुक साइज मानना तो घृण इंद्रिय का साइज कितना कार्य कार्य कार्य कार्य है है पृथ्वी जल तेज इन आकाश में क्या नि विदम शरीर विषय भेदा आकाशवनी विभुर नित्यश्चा कार्य आकाश का कार्य नहीं है श्रोत इंद्रिय आकाश का को कोई कार्य ही नहीं है सच्चाई में आकाश का तो कोई कार्य ही पैदा नहीं है नहीं एक के हिसाब से बोल रहा हूँ वेदांत समझो वेदांत नहीं है यार आकाश का कोई कार्य नहीं होता क्योंकि आरंभवादी लोग है वेदांत भी आरंभवाद की दृष्टि से कहेगा तो वेदांत भी कहेगा आकाश का कोई कार्य नहीं में होता आरंभवाद में नहीं आरंभवाद में क्या होता है परमाणु को जोड़ के बनाना होता है दो परमाणु जुड़ा एक गुणुक बना तीन गुणक जुड़ा एक त्रष्णु बना लेकिन आकाश का परमाणु रूप है ही नहीं तो वह जुट जुट के गुणुकाधिकारी कैसे होंगे आज आरंभवाद के अनुसार कोई भी मतवाला वाला नहीं कह सकता कि आकाश का कार्य होता कोई नहीं कह सकता यदि आरंभवाद को स्वीकार करे यदि आरंभवाद को स्वीकार करता है क्योंकि तीन ही वाद संसार में कार्य कारण भाव के प्रति आरंभवाद न्यायिक और वैशेषिक वीमांसा तीन लोग आरंभवादी हैं न्यायिक वैशेषिक वीमांसा सांघ और योग परिणामवादी है दूध दही का परिणाम हो गया दूध का दही के रूप में परिणाम हो गया नहीं हुआ दूध का परिणाम परिणत हो गया ये परिणामवाद है उसी प्रकार सारा जगत पृथ्वी जल तेज वायु का परिणाम है वो तो परिणामवादी लोग और विवर्तवादी एकमात्र वेदांत वादों का विस्तृत विचार आप नहीं करेंगे प्रसंग अलग हो जाएगा बहुत गहरा चिंतन है वादों में कार्य भाव का इसको घटभाष्य भाष्य शंकराचार्य जी बहुत जबरदस्त विवेचन प्रदान के उपनिषद में किया कार्य कांड भाव को लेकर के उत्तरे भाष्य का नाम ही रख दिया घटभाष्य घट की उत्पत्ति कैसी मिट्टी का से पिंड बना पिंड से बना उससे वो बना करके आरंभ बाद माना जाए मिट्टी का परिणाम घड़ा माना जाए मिट्टी का विवर्त घड़ा माना जाए मिट्टी से घड़ा पैदा तो सभी मान रहे हैं। इन क्या प्रक्रिया है उत्पत्ति में इस पर विवेचन विवेक जबरदस्त किया गया जिसका नाम ये है घट राशि ब्रह्मसूत्र में भी दो अधिकरण बनाया इस पर विशेष विचार किया जब ब्रह्म प्रदान पढ़ेंगे तब तो वही समझाए अब उठाएंगे तो बहुत विस्तार कई दिन लग जाएगा उसको इतना है समझो इसीलिए तो श्रवण इंद्रिय जो है आकाश का कार्य नहीं है क्योंकि आकाश का को कोई परमाणु नहीं होता आकाश एक व्यापक तत्व उसमें अवयव नहीं होते पृथ्वी में तो आप देख रहे हैं अवयव है तो घाट टूट जाता है बह जाता है अवयव है ना टूटने के सामने जल भी ऐसी बिंदु बिंदु अलग अलग देख रहे हैं बूंद बूंद बूंद बूंद पानी घट को भर देता है अंग्रेजी में कहा था लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर माइ माइटी ओशन तो अवयव है वहां अग्नि के अवयव है वायु के अवयव उधर दिखता है पेड़ हिल रहे हैं हवा चल रहे यहां नहीं अवयव अनुभव स्पष्ट हो जाता इन आकाश में अनुभव करो है नहीं अतएव आकाश अवयवात्मक न होने के कारण से उसका कार्य भी नहीं होता भी नाम का कोई इसलिए श्रवण्रिय आकाश का कार्य नहीं है किन्तु आकाश ही है कहते आकाश ये तो फिर सब श्रवण इंद्रिय है क्या कहते नहीं, नहीं कोई कोई बर्तन उठाओगे ना बर्तन में बर्तन में दुर्गंध है क्या कि बर्तनावचन आकाश में दुर्गंध अनुभव हुआ यद्य बर्तनावचन आकाश पूरा दुर्गंध है दुर्गंधयुक्त है वहां पर कि बर्तन में जो परमाणु है सब दुर्गंध वाले हो गए हैं तत्समित आकाश उसे दुर्गंध से युक्त हो गया संयुक्त निकर्ष हो गए ना वहां पर लेकिन वास्तव में आकाश दुर्गंध होता ही नहीं आप गेंगे इतने हिस्से में दुर्गंध है उसमें दुर्गंध है कहेंगे अरे उधर मत जाना बहुत दुर्गंध है वहां उतना कुछ घंटों तक क्या बैठना मुश्किल हो गया बहुत मछली मरे होंगे दुर्गंध वो रहा तो गंगा उच्चन आकाश पर दुर्गंध हो गया कुछ देर के लिए ये जो परिच्छेदक है उसी के आधार पर आकाश में व्यवहार करते हैं दुर्गंध सुगंधा सारी चीजों का घटाधि क्या है परिच्छेदक उसी प्रकार से आकाश में श्रवण्रियव का जो व्यवहार में करूंगा उसका परिच्छेदक कौन है कर्णसुली कर्णसुल्छिन्न आकाश का नाम श्रोत इंद्रिय हुआ कर्णसकुली उपाधि है आकाश का परिच्छेद गया जहां उत्पादित जाएगा वहीं श्रोत चला गया आकाश तो नहीं गया आकाश तो मैं आपका आने जाने वाला है नहीं इन्हें उपाधि गया जहां तुम उपाधि जाए वहीं शब्द यदि पढ़ा तो सुनाई देता उसको इसमें लेकर आ गया जो कर्ण संस्कुल्यवच्छिन्न आकाशम एवं ओ बच्चे खुद ही आकाश रूपाय का श्रोत इंद्रिय जब श्रोत इंद्र खुद आकाश है और श्रोत इंद्र किसका प्रत्यक्ष करता है शब्द का प्रतिष्ठ करता है शब्द का रहता है आकाश में शब्द कौन-का? आकाश इसलिए अब शब्द जो है आकर के तत्का शुष्क आकाश रूपी श्रोत में यह श्रोत इंद्रिय इस शब्द को प्रत्यक्ष कर रहा है क्या होगा? इस शब्द है गुण और श्रोत क्या है द्रव्यु आकाश गुण द्रव्य में किस समझ रहता है समवायस इसलिए शब्द का प्रत्यक्ष होने में श्रोत क्या करेगा केवल के द्वारा अपने अंदर में आया हुआ शब्द को प्रत्यक्ष कर इस उपाधि की महिमा है केवल उपाधि की महिमा है कि शब्द का प्रत्यक्ष कर्ण शुल से बाहर एक बिल्कुल बाहर यहां एक शब्द अगर रुक जाए यहां के शब्द नष्ट हो जाए कुछ शब्द को आप प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर गया नहीं शुष्क के भीतर उस आकाश में शब्द नहीं टपका जब तक उस आकाश में शब्द नहीं जाएगा तब तक तो समवाय से पदवचिन्न आकाश ग्रहण नहीं करेगा ठीक हो गया ना इसलिए इंद्र के द्वारा शब्द का करने में शब्द श्रोत्र आकाशात्म की होने से शब्द श्रोत में समवाय से निकर्ष से हो गया है अतएव समवाय से निकर्ष से श्रोत इंद्रिय शब्द प्रतिष्ठ कर लेता है शब्द में रहने वाले शब्दत्व तो जाति को यदि प्रतिष्ठ करना है शब्द में शब्द तो कैसे रहेगा समवास से रहेगा इसके प्रति क्या कहेंगे समवेक्त समय समेत संवाय से निकर्ष समेत है फिर संवाद जैसे क एक शब्द क आपने सुना है तो आपके स्रोत इंद्र ने क इस अक्षर को प्रतिष्ठ कर लिया इसका मतलब आपके स्रोत इंद्रिय ने क इस अक्षर को अपने में संवाय से निकर्ष से ग्रहण कर लिया है और इस में रहने वाला तत्व जाति भी आपको ज्ञान हो गया है तत्व जाति भी अभिज्ञान हो गया इसका मतलब वह श्रोत्रिंद्री ने, श्रोत रूपी आकाश में क के साथ तो जाति हुआ है वह श्रोत रूप आकाश में कै समय सम्बन्ध से उसमें तत्व समय सम्बंध से इसे तत्व तक श्रोत इंद्र पहुंचा है तो संवेद समवाय से निकल सकें इसी को कह रहा है टीकांगेरी के का अभी श्रवण इंद्रिय आकाश रूपत्व शब्द से आकाश गुणत्व श्रवणेन्द्रियन समम समवायस निकर्ष श्रवणेन्द्रिय क्या है आकाश रूप है और शब्द क्या है आकाश का गुण है इसलिए श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शब्द का अनुभूति होना है तो समवायस निकर्ष मानना चाहिए शब्द वृत्ति शब्दत्वे तत्व त्व है आदि जाति विषय श्रावण प्रत्यक्ष है इत्यादि जाति विषय यदि श्रावण प्रत्यक्ष यदि करना चाहोगे तो संवेद समवाय से तो बोध्या संवेद से निकर्ष को कारण मानना चाहिए ठीक है ना संवेद समवाय स निकर्ष शब्दत्व तत्व खत्व गत्व इत्यादि जातियों का प्रत्यक्ष होगा न्याय बोधी में तो सारा पढ़ लिया हम लोगों मूल में लौटिए घट रूपी द्रव्य प्रत्यक्ष द्रव्य प्रत्यक्ष दृष्टांत नियम बना रहे द्रव्य सामान्य के प्रति चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग चक्षु के द्वारा घटरूपी द्रव्य का प्रत्यक्ष ज्ञान को उत्पन्न होने में क्या कारण होगा संयोग निकर्ष कारण होता है चित्र बता दिया है इस चीज को पहले संयोग निकर्ष कारण क्योंकि आंक ने घट के साथ संयोग किया है विरला टीका अयंघटा घटस्य प्रत्यक्षम घटस्य प्रत्यक्षम विषयतम यहां सृष्टिकार थे घट प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ इसलिए घट विषय का प्रत्यक्ष घट विषय का प्रत्यक्ष हो गया है क्या हुआ वो घट विषय प्रत्यक्ष का मतलब अय घटहा जैसा क्या करो ब्राह्मणो डिथो ब्राह्मणों श्यामोयम उसी प्रकार से घटोम में ज्ञान हो गया उसको क्या कहेंगे घट विषय प्रत्यक्ष सीधी साधी भाषा में कहेंगे घट प्रत्यक्ष भाषा में घट प्रत्यक्ष हो गया क्या वास्तव में घट विषय प्रत्यक्ष हो गया ऐसे कहना चाहिए घट विषय प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है अयम घट यह ये। ये आकार इत्यागम घट विषेक एवं प्रत्यक्षम यदा जब ऐसा प्रत्यक्ष होता है चक्षुर्रिय जाए थे किसके तरह उत्पन्न हुआ चक्षुर्रिय के द्वारा घट प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हुआ है जब तदा संयोग इंद्रियार्थ निकर्ष इंद्रिय रूपी चक्षु और अर्थ रूपी घट दोनों के बीच का सन्निकर्ष क्या है वहां संयोग है क्यों इंद्रियम चक्ष अर्थो घट आने संयोग संबंध इंद्रिय कौन है चक्षु विषय अर्थ क्या है अर्थ बने विषय क्या है घर इन दोनों के बीच का संबंध क्या है संयोग अब आता है संयोग जब कह दिया विचार करके देखिए मैं आपको देख रहा हूं आपका पीठ के ऊपर तिथली बैठा हो तो मेरे को दिखेगा है? क्यों नहीं दिखा आप दिखाई दे रहे हैं ना पर आपके पीठ पर क्यों बैठा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे ठीक से पूरा आप नहीं दिखाई दे रहे मेरे को चलो आपके सामने का भाग दिख रहा पीठ नहीं दिख रहा है इसका मतलब चक्षु का यह सामर्थ्य नहीं है कि पूरे अवयव का प्रत्यक्ष कर ले पूर्ण अवयवी का प्रतिष्ठा मतलब क्या आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल चाता जो कुछ सब कुछ दिखाए यह अनुभव नहीं कर सकता में ताकत, ज्योतिष डाल से पूरी में कौन सा रस है पकड़े बता देगा में नहीं की पूरा आवेगी को बता देगा दो द्रव्यों का संबंध है चक्षु भी एक द्रव्य घट भी एक द्रव्य दोनों का संयोग हुआ उस संयोग से घट का ज्ञान तो हो रहा है इन किस प्रकार का ज्ञान संयोग को समझना पड़ेगा संयोग चार प्रकार अवयो संयोग अवयविनो अवयव अवयविनो और अवयवी अवयवो एक अवय का दूसरे अवयव के साथ संयोग हो जाना एक अवय का दूसरे अवयव के साथ संयोग होना और एक अवयवी का पूर्ण रूप दूसरे अवयवी के साथ संयोग होना हो और एक अवय का दूसरे अवयवी के साथ संयोग होना हो अथ एक अवयवी का दूसरे के अवयव के साथ संयोग देखिए दृष्टान्तों से समझिए चक्षु सवय पदार्थ है घट भी सावय पदार्थ चक्षु यहां से गया अपने किरणों को लेकर किरण क्या है ऐसा अवयव है किरण रूपी कुछ अवयवों ने क्या किया घट के कुछ अवयवों के साथ जो समग्र नहीं सामने सामने का जो अवय है उनके साथ संबंध किया चक्षु के किंचित अवयों ने घट का किंचित अवयों के साथ संयोग किया अवयव संयोग पहला प्रश्न अवयवी दो संयोग जल रूप एक अवयवी है उसे मछली तैर रहा वो भी एक अवयवी है दोनों अवयवियों का पूर्ण संयोग हो रहा है वहां पूरा जल ऊपर है चार पर अवयी का अगर पूरे इस अवयवी के साथ संयोग हो रहा है समुद्र जल की विचार नहीं कर ये देशावचिन जल में मछली होता देशावचिन जल के साथ पूरा संयोग है गंगा जी के साथ एक मछली का संयोग वो नहीं सकता किलोमीटर है इधर मछली से लाओ वो नहीं तद देशावचि गंगा में मछली है, गंगा के साथ पूर्ण रूपेण उस मछली का संयोग है अवयवी न संयोग है अवयव का अवयवी के साथ संयोग होना अवयव का अवयवी के साथ संयोग होना मन रूपी अवयव मन परमाणु रूपे है अवयवात्मक और आत्मा भी व्यापक अवयवी के साथ संयोग हो रहा मन आत्मा का संयोग अवयव का अवयवी के साथ संयोग अब अवयवी का अवयव के साथ संयोग कैसे अवयवी का अवयव के साथ संयोग विशाल अवयवी है पहाड़ उसी पहाड़ का एक पत्थर लुढ़क रहा है। उसी पहाड़ का आपने ऊपर से नहीं डाला आपने बाहर से नहीं डाल रहे उसी से टूट उस विशाल अवयवी के साथ खुद जो खुद के अवयव का लुढ़कते होता है वह अवयवी का अवयव के साथ पत्थर उसी पहाड़ का अवयव है इसने बाह बोल नहीं रहा हूं बार का पत्थर फेंकोगे तो अवय फेंकना हो गया फिर पहले का दृष्टान उसके कुछ अवय के साथ हो रहा है, उसी पहाड़ का पत्थर गिर रहा है जिस पहाड़ रूपये अवयव का वह पत्थर क्या था एक अवय था इसमें चक्षुघट का संयोग में पहला वाला से नीचे कह रहा है देखिए अवयव अवयवी आदि भी भिन्न द्रिवी और रैव संयोगित नियम अवयव अवयवी आदि दो अवयों का दो अवयंग आदि से अवय ग अवयवी के साथ अवैवी का, अवयों के साथ इस प्रकार के संबंधों से ही दो द्रव्यों दो भिन्न द्रव्यों के बीच में संयोज निकट होता इति नियमांत इस वैशेषिक दर्शन वाले बहुत विस्तृत विचार करते हैं क्या समग्र अवयोंग समग्र अवयों के साथ हुआ है किंचित अव का किंचित अवयों के साथ हुआ यदि अवयव अव का माना गया तो समग्र अवयवी का समग्र अवयवी के साथ संयोग हो गया एक अवयवी का एक देश दूसरे अवि का भी एक देश का केवल परस्पर संयोग हुआ जैसे दो अवयवी है दो अंगुलिया इन दोनों अंगुलियों का जो संयोग है तो अवयवियों का संयोग है उसके बावजूद भी इन किंच देशावच्छिन अवयवी का संयोग समग्र अवय में एक दूसरे में संयोग नहीं विकृत विवेचन वैशेषिक दर्शन में आपको मिलेगा न्याय दर्शन में भी तर्क भाषा में थोड़ा सा विचार किए हैं लेकिन हमें यही तरह से मतलब है चक्षु घट का संयोग से पहले वाले से ले पूरा चक्षु घट के पास नहीं जा रहा है ना तो पूरा घट चक्षु के पास आ रहा है चक्षु के तेजों में इधर होने के नाते कुछ किरण जैसे निकलते हैं ज्योति निकलता है उस ज्योति क्या है उस चीज किंचित अवय उन थोड़े अवय यहां से निकले और गट के सामने का देश पूरा देश आवचन घट को ही अनुभव करता है समग्र देश आवचन घट को समग्र गट को, को अनुभव नहीं करता इस समग्र अवैवी का अनुभव करने लग जाए आप अपने आंकों से आप पीछे आग क्या है मालूम होना चाहिए इन्हें अपने आंकन से दिखता नहीं दूसरे को कहना देखो भाई पीठ में क्या है दर्पण उधर एक दर्पण पकड़ो और पूरा नृत्य हो जाता है देखने के लिए तो अवय और संयोग ही यहां पर समझिए पिछले तो का इस तरह के क्या हो गया चक्षुषा घट प्रत्यक्ष रूप है गुण प्रत्यक्ष कहा सनिकर्ष है अगला मूल में घट है द्रव्य उसमें रूप क्या है गुण उस गुण का प्रत्यक्ष में क्या स होगा गुण जै साथ हमने क्या बता लिया था कर्म भी लेना जाति भी लेना गट में जैसा रूप है वैसे घट में क्रिया भी है घट में घटक घट तो जाति भी है मैंने घट में रहने वाला अर्थात द्रव्य में रहने वाला गुण कर्म और सामान्य इन तीन चीजों का प्रत्यक्ष में क्या सन्िकर्ष है पूछा तो जवाब में करे घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाया निकर्ष क्यों क्योंकि चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवाया घट के रूप का प्रत्यक्षा उत्पत्ति में सही समय से, से निकर्ष कारण होता है कैसे क्योंकि चक्षु से संयुक्त है घट और घट में रूप या घट में घट जाति या घट में क्रिया किस संबंध से है समवाय संबंध समग से है इसलिए इस इंद्रिय को उस रूप तक या क्रिया तक या जाति तक पहुंचने के लिए संयुक्त होकर के से स से उस विषय तक पहुंचना पड़ेगा इसी प्रकार और मन को भी करते जाना चक्षु एक दृष्टांत मात्र है घट भी मात्र दृष्टान रूपत्वारी, गुणगत जाति प्रत्यक्ष कहा सनिकर्ष है रूपत्व सनिकर क्या गुणगत जाति इसी प्रकार कर्मगत जाति इन दोनों का प्रत्यक्ष में क्या होगा रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष है सामान्य जाति का प्रत्यक्ष होने में संयुक्त संवेद संवाय सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवायिक घट और घट में और गहराई में गया चक्षु कहा तक पहुंचा घट के मेरा रूप में कैसे संयुक्त और संवाय से फिर उस रूप में भी और गहराए में गया तो मिला उसको कि सन्निकर्ष है समवाय वहां भी है वो संयुक्त समवेत समय से चक्षु रूपत्व तक पहुंच पाता है चक्षु चक्षुक्त घटे रूपं रूपे रूप रूपत्व उस रूप में रूपत्व समवायिक से रहता है इस तरह से चक्षु स्वगिंद्रिय और मन तीनों का विषय हो गया इसी दृष्टान से आत्मा कभी मैंने घटे हैं आपने? दिखाया था मैंने आत्मा मन का, आत्मा के साथ आत्मा में रहने वाले सुख के साथ सुख में रहने वाले सुखत्व के साथ है समझो स्वगिंद्री का जल रूपी द्रव्य से संबंध हुआ जल में क्या था गुण शीत स्पर्श उसमें शीत स्पर्शत्व तो जाति ठीक है नी वहां भी जल के साथ संयुक्त निकर्ष जल में शिष्पर्श के साथ संयुक्त संवाय, उस संवाद उसे जाती के जब जाओगे संयुक्त संवेद समवाह इस मन चक्षु। तीनों इंद्रियों का विषय इसे समझना पड़ेगा अब आइए शब्द प्रतिषेत कहा स और बाकी दो इंद्रियों में दो ही सन्िकर्ष होते हैं कौन सा ग्रहण इंद्रिय और रस इंद्रिय में संयुक्त समवाय संयुक्त समय संवाद क्योंकि ग्रहण इंद्रिय का संबंध गंध के साथ सीधा हुआ और गंध में गंधत्व और वह गंध जिस दुड़प में था उसका भी अवयवों के संयुक्त तो हो गया भले उसका प्रत्यक्ष ना हो तो संयुक्त संवाय से गंध ग्रहण हुआ संयुक्त समय संवाय से गंधत्व जात इसी और संयुक्त समय से रस ग्रहण होता है संयुक्त समेत संवाय से रसत्व ग्रहण हो।, हो गया इसलिए पांच इंद्री का विचार इन तीन शनिकर्ष से हो गया छठाइंग बचा श्रोत शब्द श्रोत्र प्रत्यक्ष कहा सन्निकर्ष था साथ साथ श्रोत्र के साथ द्वारा शब्द रूपी गुण का साक्षात्कार करने में समवाह सन्कर्ष कारण होता है क्यों? क्योंकि कर्ण विवर्त्यागा सबसे कर्ण विवर्ती विवर्ती में छिद्र जिसको हमने सस्कुली शब्द भी कहा कारण विवर्ती आकाशस्या विवर चिद्र। चिद्र। चिद्र वर्ति विवर मन छिद्र कर्ण का इस छिद्र में वर्ती मानी विद्यमान जो आकाश कारण आकाशस्या कर्ण का छिद्र में विद्यमान जो आकाश वह आकाश ही, ही श्रोत्र है श्रोत्रण छिद्र में विद्यमान कहा न कारण विवर इसी को मैं क्या कर्ण सस्कुली अवच्छिन्न वर्ती मैंने अवच्छिन्न विवर मैने सकुली सबसे कहा गया कारण मैने कर्ण है ही तो कारण विवर वर्ती कहो कर्ण सस्कुल अवच्छिन्न आकाश कहो बात एक ही है वह आकाश ही श्रोत है शब्द है शब्द आकाश आकाश से आकाश, आकाश गुणत्वा गुण, गुण के साथ संबंध समवाय होता है इस स्रोत इंद्र के द्वारा शब्द साक्षात्कार में समय कारण हो गया सब तत्व साक्षात्कार कहा निकर्ष शब्दत्व का साक्षात्कार करने में कौन से निकर्ष काम में आता है तथ्य संवेद संवाय से निकर्ष काम होता क्योंकि है क्योंकि श्रोत है आकाश श्रोत ग्रह आकाशात्मक है और उसमें संवेद है शब्द, और शब्द में संवेद है शब्दत्व तत्व तत्वत्व जाति संवेद संवाय, इसलिए श्रोत्र में संवेद है शब्द शब्द में संवाए शब्द अच्छे श्रोत इंद्र के द्वारा शब्द तक कैसे पहुंचा जाएगा संवेद समवाय से पहुंचा इस प्रकार से सकल विषयों को लेकर के हो गया और एक प्रमुख विषय और सबसे भयानक विषय भी है ये आ? बहुत कठिन विषय भी इसे इसको कल करेंगे